राम कृष्ण सितंबर ही गुरु, उनकी कृपा से ही मुक्ति। श्री राम कृष्ण अष्ट अष्ट बंधन नहीं, पास है। तो इससे क्या? उनकी कृपा होने पर एक क्षण में अष्ट पास छूट सकते हैं जिस तरह के हजार साल के अंधेरे कमरे में दीपक ले जाने पर एक क्षण में अंधेरा दूर हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाता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 मड़ि निर्बाक रहकर सब बातें सुन रहे हैं उन्होंने समझा गुरु के रूप में सच्चिदानंद स्वयं चेक पास करते हैं श्री राम के विचार न करना उन्हें कौन जान सकता है न्यांगटा कहता था मैंने सुन रखा है उन्हीं के एक अंश से यह ब्रह्मांड बना है हाजरा में बड़ी विचार बुद्धि है वह हिसाब करता है इतने में संसार हुआ और इतना बाकी रह गया